मैया तेरी आरती से अंधेरा टले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मासार रे जय मासार रे जय मासार रे जय मासार रे स्वेद वस्त्र धारिणी हो कमल आसिनी हंसी भी और विद्या दायिन भी और विद्या दायिन विनतेरी दया की कोई कैसे बोल ले विनतेरी दया की कोई कैसे बोल ले भक्त के अंधेरे घर में रौशनी जले जय मार रे जय मांारे जय मां जय मां राजा की हवेली हो निर्धन की झोपड़ी तेरी दया है तो वो धरती पर है खड़ी तेरी दया है तो वो धरती पर है खड़ी कौन है यहाँ जो तेरा सिरान ले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मासारे जय मांसारे चारों दिशा में तेरा फैला प्रकाश है खीर के सागर में मैया तेरा वास है खीर के सागर में मैया तेरा वास है तो तुझे पुकारे उसे पाप क्या चले भक्त के अंधेरे घर में जय मांसार दे।, दे आरती उतार तेरी सुबह शाम को पा गये हैं तुझ में मैया चारो धाम को